समुच्च कारण ऐसा जो समझते करने वाला है समुच्चय कारण ही ये एक पुरुषार्थ संबंधक क्रम से एक पुरुषार्थ जो है दोनों का दोनों का मिलकर के एक पुरुषार्थ बन जाएगा कैसे बनेगा अविद्या मन कर्मणा अग्निहोत्राधिना मृत्यु मन स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम चो स्वाभाविक कर्म है जो स्वाभाविक ज्ञान है यानी पशु ज्ञान और पशु कर्म पशु ज्ञान क्या है खाने पीने का खूब ज्ञान रहता है पशु पशु पशु खाने पीने में कमजोर नहीं वो अपना कर लेता अपनी व्यवस्था कर लेता है तो ये, ये है पशु ज्ञान और पशु कर्म तो ये पशु कर्म और पशु ज्ञान जो की मृत्यु शब्द वाच्य तीरता दोनों को तर करके अतिक्रम्य विद्या मान देवता ज्ञाने अमृतम देवतात्म भावम प्राप्नोति प्राप्त रूपी अमृत को प्राप्त कर लेता है कहते अमृत का अर्थ तो मोक्ष होता है कहते नहीं इस प्रसंग में तब भी अमृतत्व तो तब देवतात्म यही अमृतत्व तो यहाँ पर कहा गया है जो देवता को प्राप्त करना उसी का नाम यहाँ पर अमृतत्व तो है अब थोड़ा सा हम लोग जो है आनंद है थोड़ी सी उसको ले, ले। ये ननु फला फला फला फल भावा देवता ज्ञानस्य कर्म फलाफल को समुच न कहते देवता ज्ञान जो है उसका कर्म फल तो पितृलोक है और देवता ज्ञान का फल क्या है देवलोक तो कर्म फल से अतिरिक्त फल फलभाव फल फला फल भावा के पास है ना फला भावा पाठ हो तो अच्छा है हमारे में फल भाव देने ये, ये पूर्व पक्षी है पूर्व पक्षी का कहना है कि देवता ज्ञान का कर्म फल से अतिरिक्त कोई फल है नहीं जो कर्म का फल है उसी में उत्कृष्टता हो जाती है किसी उपासना से उपासना से कर्म फल में ही उत्कृष्टता हो जाती है कर्म फल से अतिरिक्त कोई फल नहीं है तो उसका उत्तर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है वो तो ऐसा नहीं है दोनों का अलग अलग फल है विद्या के द्वारा जो है देवलोक को प्राप्त करता है इस प्रकार अलग फल है तीसरी चीज जो है आनंद लेकर ले रहे हैं ननु समुच समुचित निंदा ये किमिति व्याख्या समुच्चय के लिए समुच्चय के द्वारा समुच्चय करने के लिए समुच्चय की इच्छा से निंदा की जाती है ऐसा व्याख्यान आप क्यों करते हैं क्योंकि अध्ययन विधेर मोक्षाद अर्वाक पर्यवसान अनुपत्ति देवलोका प्राप्ति फल, फलाभासवात्थ निंदा किम नेश एक प्रश्न उठाते हैं कि अध्ययन विधि जो है ना अध्ययन विधि तो पहले हो जाएगी तो वेद का अध्ययन करेगा और वेद का अध्ययन का अर्थ होता है कि उसका अर्थ परिवसन अध्ययन अध्ययन का परिवेशन कहाँ होता है उसकी अर्थावगति तो जब वेद का अध्ययन कर लेगा उसमें उपनिषद दिया जाएगा उपनिषद की अर्थावगति हो जाएगी तो मोक्ष उसका हो जाएगा तो अध्ययन विधि ही मोक्ष के लिए है अध्ययन विधि का ही संबंध मोक्ष से हो जाएगा इसलिए कहते हैं अध्ययन विधिर मोक्षाद अरवाक परिवसान अनुपत्ते। अध्ययन विधि की समाप्ति मोक्ष के पहले होती ही नहीं वो कहते अध्ययन विधि का अंत मोक्ष के पहले नहीं होता है मोक्ष में वह परिवेशित होती है इसलिए देव देवलोका जो प्राप्ति है ये तो फलाभास फला भाष में कोई फल है नहीं मुख्य फल तो मोक्ष है इसलिए फला होने से प्रहारणार्थ निंदा यहाँ जो निंदा की गई है वो तो कर्म और उपासना के त्याग के लिए ही कही गई क्योंकि पितृलोक फल हमको नहीं चाहिए देवलोक फल नहीं चाहिए तो हम कर्म उपासना क्यों करें आप समुच्चय के लिए जो है वह निंदा की गई है ऐसा अर्थ क्यों करते हैं निंदा इसलिए की गई है छोड़ने के लिए निंदा की गई है ऐसा अर्थ क्यों नहीं करते है? आप प्रहणार्थ निंदा किम निश्चित फल पूरा कहा तयोर ज्ञान कर्मणो न फलशब्दो फल शब्द यहाँ मोक्ष में रूढ़ नहीं है। मोक्षम मोक्ष अमीहित फल व्यवहार दर्शनालोका उपादि तल मोक्ष कोई फल नहीं क्यों फल नहीं है वो स्वरूप है इसलिए मोक्ष जो मोक्ष नहीं चाहता है हैं मोक्ष नहीं चाहता है उसको उसको उसको जो जो है जो है समीहित फल व्यवहार भी तो कहते हैं ना अरे मोक्ष नहीं चाहता उसको भी कहते देवलोक प्राप्त हुआ पितृलोक प्राप्त हुआ यह फल प्राप्त हुआ वह फल प्राप्त हुआ ये जो मोक्ष में फल शब्द रूढ़ होता तो दूसरे जो है इच्छा के विषय के लिए फल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता पर ऐसी बात नहीं है उसी को कहते मोक्षम अनिच्छता समीहिति जो उसको इष्ट विषय है उसमें फल व्यवहार दर्शना यह हेतु हो गया किसमें इसलिए फल का अर्थ मोक्ष नहीं है तो यो देवलोका दिन उपादित सतें इसलिए जो दो देवलोक इत्यादि की इच्छा करता है कश्य तद भी फलम भवत्य हो इसलिए उसका वो फल होगा उसको फलाभाष क्यों करते हैं? वह भी फल है इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि की वेगाध्यन का फल मोक्ष है दूसरा कोई फल नहीं है जितने जिस प्रकार के फल की इच्छा करके यज्ञ इत्यादि करता है वह उसका फल है पूर्णमी का चौदह हो गया ग्यारह हो गया हो गया, बारह चलेगा ए? यहाँ पर यह बता दिया गया कि कर्म का भी फल है शास्त्रीय कर्म का भी फल है शास्त्र में कही हुई उपासना का भी फल ये दोनों का फल है इसलिए कोई कर्मानुष्ठान में भी लगा है तो उसको भी फल होगा शास्त्र के अनुसार शास्त्र के अनुसार उपासना में लगा है तो उसको भी फल यहाँ पर निंदा का पात् यह था कि एक कर्म और उपासना एक साथ हो सकती है इसलिए कर्मी को लिए उपासना छोड़ने की जरूरत नहीं और उपासक को जो है शास्त्रीय कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं ये जो उसको जगत की कोई वासना नहीं है तो निष्काम करेगा इतने है ना कोई लोक प्राप्त करना है तो भी कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं जितने भी उपासनाएं बताई जाती हैं उसमें निष्ठ कर्म अनिवार्य रहता परंपरा में भी निष्ठ कर्म जो है अनिवार्य रहेगा निष्ठ कर्म छोड़ करके उपासना नहीं की जाती तो दोनों एक साथ हो सकता है तो दोनों एक साथ हो सकता है इसलिए जो है वह कर्म और उपासना दोनों मिलकर के विशिष्ट फल देते हैं जब वो शास्त्रीय कर्म करेगा जैसे वो देवा को का प्रसंग आ रहा है शास्त्रीय कर्म करेगा तो स्वाभाविक जो आसुर कर्म है उस तो कर्म से बच जाएगा और उपासना करेगा तो उपासना से देवता को प्राप्त कर लेगा और यदि कर्म छोड़ देगा पहले तो उपासना में विघ्न होगा क्योंकि आसुर जो है आसुर प्रवृत्तियां जो है वह विध कर देंगी उसको प्रतिभा कर देंगी तो वह उपासना में सफल नहीं हो पाएगी इसलिए कर्म उपासना एक साथ अनुष्ठान करने से इसका उत्कृष्ट फल प्राप्त होता है पाप तो कर्मों से हम बच जाते हैं आप देवता की प्राप्ति कर लेते हैं तो देवता की प्राप्ति तो उपासना से होती पर यदि ये, ये कर्म छोड़ देंगे शास्त्रीय कर्म छोड़ देंगे तो आश्र संपर्क हो जाने के कारण जो है हमारे जीवन में प्रतिभाव होगा और तो उस फल में भी विघ्न पड़ जाता है इसलिए एक साथ अनुष्ठान बताया वहां पर भाष्यकार भगवान ने बता दिया था कि मुख्य जो ज्ञान मुख्य जो ज्ञान निष्ठा है उसका कर्म से विरोध है इसलिए उसके साथ इसका नहीं हो सकता है एक साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता है क्योंकि तो संपूर्ण भेदों का वो उपमर्दन करने वाला है जो ज्ञान निष्ठा है संपूर्ण भेदों का उपमर्दन करने वाली है और कर्म भेद के बिना हो नहीं सकता है उपासना भी भेद के बिना नहीं होती है इसलिए जो है सह समुच्चय इनका नहीं है एक साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता परम समुच्चय हो सकता यानी निष्काम कर्मानुष्ठान आप करेंगे उपासना करेंगे निष्काम कर्म अनुष्ठान करेंगे उससे आपका अंतकरण शुद्ध होगा और शुद्ध होकर के उपासना से एकाग्र होगा तो ज्ञानाधिकारी आप बन जाएंगे तो ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति में तो इनका उपयोग है ज्ञान प्राप्ति में उनका उपयोग है पर ज्ञान को अपना मुक्ति रूपी फल देने में इनके सहयोग की अपेक्षा नहीं बात ध्यान में रह ज्ञान का फल है मुक्ति तो ज्ञान इनका सहयोग लेकर के मुक्ति देगा ऐसा नहीं ज्ञान का फल केवल ज्ञान का ही फल मुक्ति तो वह अज्ञान का नाश करना है तो अज्ञान का नाश ज्ञान से होगा तो ज्ञान का फल फल जो मुक्ति है इसमें कर्म उपासना का सहयोग नहीं ये सह इनका नहीं, लेकिन ज्ञानोत्पत्ति के लिए कर्म भी सहयोग है और उपासना का भी सहयोग है क्योंकि तो अंतर्ण की शुद्धि एकाग्रता प्राप्ति बल प्राप्ति के आधार पर ज्ञान का ज्ञान को धारण करने में समर्थ होता है तो इसके लिए तो जो है ये दोनों साधन रूप में सहयोग इसलिए जो है अपर ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो फल में इनका कोई सहयोग नहीं इतना अंतर समझ के रखना अब उपासना जो है उसको आप समझिए कि उपासना भी दो प्रकार की जो है क्यों दो प्रकार की है क्योंकि फल दो प्रकार के दिखाई देते हैं एक तो यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक जो फल है जिसको हम कार्य ब्रह्म कहते हैं उसका नाम है कार्य ब्रह्म तो कार्य ब्रह्म रूपी फल प्राप्त करना है तो कार्य ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उपासना एक प्रकार की होगी और ये कारण ब्रह्म है बीज तो बीजभूत जो कारण ब्रह्म है उस कारण ब्रह्म की उपासना कारण ब्रह्म की प्राप्ति का हेतु बनेगा इसलिए कार्य कारण भेद से फल भेद हो गया और फल भेद होने के कारण जो है वह दो प्रकार की उपासनाएं हो गई आप कहेंगे कि कारण को क्यों चाहेंगे कार्य को तो सब लोग चाहते हैं नहीं आप देखते हैं कि आपको सब प्रकार की भोजन आदि की सभी प्रकार की सुविधा दे दी जाए और सोने न दिया जाए सोने के समय कोई विषय नहीं है वहाँ सुसुक्ति में कोई विषय नहीं है पर तो प्रत्येक सुसुक्ति में जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है कारण ब्रह्म कारण ब्रह्म की जो है इच्छा स्वाभाविक है सभी के अंदर नहीं तो सोने की इच्छा क्यों करे फालतू क्यों समय खाने पीने में लगा रहा है सोने की क्यों इच्छा पर कारण ब्रह्म के प्रति जो है कारण ब्रह्म का जो सुख है उस सुख वो भी एक ऐसा अद्भुत सुख है कि जिस सुख में जो है वो के सबकी ललक है हालांकि वहां विशिष्ट ज्ञान नहीं है इसी प्रकार कारण ब्रह्म की भी उपासना होती उसका फल है प्रकृति लय और कार्य ब्रह्म का सर्वोत्कृष्ट पद है हिरण्य गर्भ पाप ये कार्य ब्रह्म है तो ये दोनों उपासनाएं कार्य ब्रह्मोपासक कारण को छोड़ देता है कारण ब्रह्म को नहीं लेता है और कारण ब्रह्मोपासक कार्य को छोड़ देता है तो ये दोनों की निंदा शास्त्र करेगा यानी व्यक्तोपासना अब्यक्तोपासना पौराणिक भाषा में व्यक्त उपासना अभ्यक्तोपासना तो व्यक्त उपासना अव्यक्तोपासना व्यक्तोपासक अव्यक्त को छोड़ देगा अव्यक्तोपासक जो है वो अव्यक्त को छोड़ देगा और शास्त्र कहता है कि दोनों की उपासना एक साथ उपास उपास उपास हो सकती और दोनों की क्योंकि दोनों प्रकार के सुख की जीवन में जरूरत है कि नहीं सुसुक्ति के सुख की भी आपको जरूरत है तो भोजन आदि के सुख की भी जरूरत है खाली सोते से भी काम नहीं चलेगा और खाली खाने पीने से भी काम नहीं चलेगा दोनों प्रकार के सुख की आपके जीवन में आवश्यकता है और दोनों प्रकार का जो है वह सुख को एक साथ जो है वह इसी के आधार पर कार्य ब्रह्म की भी कार्य ब्रह्म की भी आपको जरूरत है कारण ब्रह्म का प्राप्ति की भी जरूरत है शास्त्र करता है दोनों की उपासना एक साथ की जाती एक साथ करने में किसी प्रकार का की बाधा नहीं है उपासना ही है दोनों अपने यहां तो देखो पांच पांच देवताओं की उपासना एक साथ हो जाती कि नहीं और किसी भी मंदिर में उपासना के लिए शिव की उपासना के लिए जाएंगे तो गणपति की वो उपासना कर देते हैं तो देव पार्वती की भी जो है वह करते सूर्य की भी पूजा, हैं, तो न, भी पूजा कर लेते हैं तो जो है वह विष्णु नारायण की भी पूजा कर लेते हैं सबकी पूजा करते हैं हाँ तो, बिल्कुल पंचदेव में हूर्य पंचदेव में तो सूर्य है और जो है लक्ष्मी नारायण ये नारायण ये पंचदेव इसलिए जो यहाँ पर तो प्रतिष्ठा होती है शिव पंचायत की वो दो प्रकार की होती है एक परिवार प्रतिष्ठा होती है एक पंचायतन प्रतिष्ठा होती है परिवार प्रतिष्ठा में पांच होते हैं शिव हैं पार्वती हैं गणपति हैं कार्तिकीय हैं नंदी से परिवार सौ so पंचायतन में होता शिव हैं पार्वती है, हैं गणपति हैं सूर्य हैं लक्ष्मी नारायण तो ये जो है वह इस प्रकार का जो उसमें कार्तिके छूट जाते हैं कार्तिके छूट जाते हैं और जो है वह नंदी छूट जाते हैं। ये तीन देवता आते हैं। वो दो छूट जाते हैं। रहते हैं वो अलग चीज है तो उस पूजन में पंचायतन पूजा में उचित तो कहने का तात्पर्य है कि ये अपने यहाँ की जो है प्रारंभ से ही है लेकिन एक उपासना में वह उसका विरोध नहीं उसका विरोध नहीं आप भी देखो यहाँ पर अनुभव में देख लो आपको सोने जाना जब होता है ना तो भोजन आदि भोजन आदि कर कर लेते हैं पहले कि नहीं कार्य से तृप्त हो जाते हैं तब तो सोने जाते हैं कार्य में तृप्त हुए बिना आप सोने में नहीं जाते कोई काम भी बाकी हो तो भी आपको निद्रा जल्दी रह जाती है और भूखे पेट भी निद्रा जल्दी रह जाती है इसलिए कार्य से तृप्त होकर करके फिर आप जो है वो सोने के लिए जाते हैं जो दोनों का सहयोग है दोनों का सहयोग तो दोनों का सहयोग होने के कारण कार्य ब्रह्म उपासना कारण ब्रह्म उपासना जो है साथ साथ करने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है भाष्यकार भगवान इस बात को जो है कहेंगे हाँ ठीक है प्रकृति तो कारण है तो ही है तो कारण है ही है जागरूक सप्न कार्य है ही जागृत स्वप्न ऐश्वर्य दशा है ये कार्य है नहीं हिरण से लेकर के कार्य है ना आभ्रमक होना लोक ये कार्य है और अव्यकृत जो है वो कारण है इसलिए उसी प्रकार लेते हैं हालांकि इसका अर्थ एक दूसरे प्रकार से जहां पर वहां पर उपासना न लेकर के ज्ञान का अर्थ जो है ज्ञान लेते हैं वहां इसका अर्थ दूसरे प्रकार करते हैं उसको मैं अभी बताऊंगा अभी भाष्य के अनुसार पहले अर्थ हम बैठा लें फिर उस प्रकार का जो अर्थ है उस अर्थ को यहाँ पर बताऊंगा देख लें अधुना यही है ना अधुना व्याकृत अव्याकृतोपासन योगी प्रत्येक निंदोचते निंदो अब जो है पहले अब यहां पर व्याकृत अव्याकृत उपासना कहनी है व्याकृत अव्याकृत उपासना कहनी है माने कार्य ब्रह्मोपासना और कारण ब्रह्मोपासना कार्य है व्याकृत कारण है अव्याकृत क्षर उपासना पुरुष की उपासना, अक्षर पुरुष की उपासना पुरुष की उपासना अक्षर पुरुष की उपासना तो व्याकृत अव्याकृत उपासना समुच्चित शया इसके समुच्चय करने की इच्छा से प्रत्येकम निंदा निंदोच्चते प्रत्येक की निंदा करते इस उपनिषद में शुरू से आप देखेंगे पहले आत्मतत्व के ज्ञान का प्रकरण जब आया तो पहले अज्ञानी की निंदा किया ज्ञान रहित की निंदा किया तो ज्ञान रहित की निंदा किस लिए किया ज्ञान की प्रशंसा के लिए और जब कर्म और उपासना की बात आई तो पहले कर्म उपासना की अलग अलग निंदा किया के के लिए लिए किया कि कर्म उपासना दोनों एक साथ अनुष्ठान अब यहाँ भी जो है कार्य भ्रहोपासना और कारण ब्रह्मोपासना की पहले अलग अलग निंदा करेंगे और निंदा करके दोनों का एक साथ अनुष्ठान का विशिष्ट फल बताएंगे इसी बात को कहते हैं कि समुचितीशया प्रत्येक निंदोच्य अंधं तम प्रवंतिपा तथो भूय य ऊसूतिता कहते अंधम तमक प्रविशंति वो अत्यंत अंधकार पूर्ण जो है वो आदर्शनात्मक अज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं जो असम्भूति में जो कारण ब्रह्म की उपासना करते है असम्भूति क्या है संभूति माने जो है संभवनम संभूति का और वह कार्य जहां पर नहीं है उसका नाम हो गया कारण असम्भूति माने कारण ब्रह्म की जो उपासना करते हैं। है कारण ब्रह्म की उपासना नहीं करनी चाहिए कार्य ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए जैसे किसी ने कह दिया कि भाई जो सोते रहते हैं सोते रहते हैं वो जो है बड़ा अपना नाश करते हैं। कहते नहीं सोना चाहिए कि निरंतर पर परिश्रम ही करना चाहिए तो जो केवल जो सोना छोड़ केवल परिश्रम में लगे रहते हैं वो और नाश हैं, तो बीमार पड़ जाएंगे नहीं सोएंगे इसी प्रकार कह रहे हैं तो यहाँ दोनों के समस्या के लिए बात हुई ना इसलिए समय से सोना भी चाहिए समय से कार्यशील भी होना चाहिए कहते अंधम तो मे असम्भूति में उपासमो उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा ये यह सोने वाला तो कुछ है बड़े पर जो है सोने को एकदम न मिले तो फिर कुछ कार्य करी नहीं सकता है उससे पहले तत्व भूज युव तीर्थमो उससे भी अंधकार में हो जाते हैं वो संभूत संभूति में जो है लगे रहते हैं कार्य ब्रह्मोपासना में ही निरंतर लगे रहते हैं कारण की उपेक्षा कर देते जो कारण की उपेक्षा कर देते हैं कार्य ब्रह्मोपासना में ही लगे रहते हैं वो उससे भी ज्यादा जो है अंधकार में पड़ते हैं जैसे देखिए कि एक आवरण है और आवरण के बाद विक्षेप विक्षेप विक्षेप में दोनों रहता है ये दोहरा बंधन इसमें विक्षेपात्मक बंधन है और आवरण तो है ही है और आवरण में एक ही बंधन है, है। आवरण में केवल एक बंधन है आवरण है और विक्षेप में दो बंधन आवरण तो है ही है और विक्षेप भी है दोनों है तो उससे ज्यादा अंधकार हुआ ना इसमें ज्यादा अंधकार इसलिए भू यही व्यक्ति तमो यह वो संभूत जो संभूति में जो वो लगे हुए हैं उसका तो भाष्य थोड़ा देखने अंधम तमक प्रविशन ये असंभूति असंभूति क्या है तो पते सम्भवनम संभूति उत्पत्ति जो है यही है संभूति सायस्य वह में ही होगी तो सा संभूति ही इसलिए कार्य का नाम है संभूति क्योंकि कार्य उत्पन्न होता है उसमें संभवन है इसलिए उसका नाम होती संभूति दूसरा ये भी अर्थ लेते हैं कि ऐश्वर्य का भान इसी में होता है भूति ऐश्वर्य को कहते हैं ना तो कार्य ब्रह्म में ही ऐश्वर्य है हिरण्य का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है पर कार्य ब्रह्म में ही उत्तरोत्तर उत्तरो का भान होता है कारण ब्रह्म में कोई ऐश्वर्य दिखाई नहीं देता है इसलिए इसका नाम है संभूति कार्य ब्रह्म का नाम संभूति कश्य अन्य असंभूति ही दुष्ठ भिन्न का नाम है असंभूति प्रकृति कारण अविद्या अव्यकृताक्ष जो प्रकृति है इस कार्य का जो कारण है जिसको अविद्या कहते हैं माया कहते हैं अव्याकृत कहते हैं असंभूतिम अव्यकृताक्ष प्रकृतिम वो जो असंभूति है जिसका नाम अव्यकृत है प्रकृति है कारण है अविद्या है कारणम अविद्याम जो क्या है काम कर्म बीज भूता वो तो कामना और कर्म का बीज भूत है वहां पर कर्म भी नहीं दिखता कामना भी नहीं दिखती पर बीज दोनों का है वहाँ पर उसमें बीज जो है दोनों का क्योंकि उसी से फिर उठेगा तो कामना में और कर्म में लग जाएगा इसलिए बीज बीज बीजात्मक स्थिति है बीज भूताम अगर सनात्मिक आम वहां पर अर्दर्शन की ही प्रधानता है कुछ भी भान नहीं होने की प्रधानता जैसे सुशुक्ति में कुछ भी भान न होने की प्रधानता है तो ऐसे जो है ऐसे की जो उपासना करते हैं अव्यक्त तत्व की जो उपासना करते हैं जो के तदन रूप में वो अंधम तमो अदर्शनात्मक थी जिसी उपासना करेगा उसका स्वरूप जैसा रहेगा उसी भाव को तो प्राप्त करेगा तो अदर्शनात्मक वो स्वरूप है इसलिए अव्यापित भाव को, को प्राप्त हो जाते हैं तत तस्मादी पूजो उससे भी बढ़कर के बहुत बहुत जो है वह बढ़ करके तमह प्रवेश अंधकार में प्रवेश करते हैं कौन कार्य ब्राह्मण हिरण्य गर्भा में लगे हुए उसकी उपासना में लगे हु तो ये निंदा हो गई काहे के लिए समुचय के लिए क्योंकि आगे कहते हैं देखिये अना उपासना समुच्छ कारणम अवयो फल कहते तो इसको अंगांगी भाव करके एक उपासना हो जाए कहते एक उपासना नहीं है दो उपासना क्योंकि तो दोनों में फल भेद यदि फल भेद ना हो तो दोनों का मिलाकर करके एक उपासना बन जाए अंगांगी भाव हो जाए पर इसमें अंगांगी भाव नहीं है क्योंकि तो दोनों का फल अलग कहा गया है यही समुचे में हेतु जब दो फल वाले हैं दोनों सफल हैं है? तो दोनों सफल हैं तो एक साथ जो है वो दोनों को जो हम ले लेंगे अपने जीवन में तो दोनों का फल हमारे जीवन में आ जाएगा और एक को अंग एक को अंगी बनाएंगे तो एक पे फल होगा जो मुख्य होगा उसी फल में यह सहयोगी होगा ये समुच्चय में और अंगांगी भाव में ये अंतर है जिसको ध्यान दे करके रखेंगे अंगांगी भाव में फल हो एक होता है इसका एक अंग रहता है उस अंग का सहयोग होता है मुख्य कार्य में जो है अंग कार्य का सहयोग होता है उसका फल एक होगा और समुच्चय में एक फल नहीं दोनों का पृथक पृथक फल है पर दोनों का पृथक पृथक फल होने पर भी एक साथ उसका अनुष्ठान किया जा सकता है इसलिए समुच्चय है और दोनों का पृथक पृथक फल होकर के एक साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है यदि तो समुचय नहीं होगा फिर समुच्छय नहीं होगा एक साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सके तो समुच्चय नहीं होगा और दो दो जो है दोनों का पृथक पृथक फल है पर एक साथ अनुष्ठान हम कर सकते हैं तो एक साथ अनुष्ठान कर सकते हैं तो दोनों का समुच्चय हो जाएगा अल अलग अलगुरवाहुसंसं सुश्रूम धीराण्वी चु आनंदगी इसका नहीं है कुछ और समुच कारण अयो फल भेद अन्य देव पर नहीं है आनंदगी ये भाष्य का है अन्य देव भाष्य का प्रतीक है ना तो नाष्य का प्रतीक इसको इसके बाद जो है इसका मूल करके भाष्य करके फिर आनंदगिरी ले जाएंगे तो अन्य देवाहु देवाह संभवात। संभवात् माने ने वोपासना का हिरण्य गर्भोपासना का ऐश्वर्य प्राप्ति रूप अन्य फल कहा गया है और असंभवात्ण उपासना का अव्यक्त अव्याोपासना तो का कार्य उपासना के फल से भिन्न प्रकृति लय रूप अलग फल कहा गया है उसका फल क्या है प्रकृति लय और इसका फल क्या है ऐश्वर्य प्राप्ति ये इसका फल है प्रकृति लय जो है उसका फल है यह फल उससे भिन्न है वह फल इससे भिन्न है धीरा नाम वचन सुषुम ऐसे धीरों का जो है वो वचन हम लोगों ने सुना है जिन्होंने इन दोनों के विषय में हम, हमारा हमारे सामने व्याख्यान किया हमको उपदेश किया पूर्व के समान है भाष्य में देख लें पृथ्वेव आहु फलम पृथक ही फल कहा गया है किस संभव माने संभूते, अर्थात कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म के उपासना का अलग फल किया कहा गया है क्या फल है उसका है हणिमाद्य ऐश्वर्य लक्षण हणिमा गरिमा इत्यादि अष्ट सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती है ऐश्वर्य सारा का सारा प्राप्त हो जाता है ये फल कहा गया है व्याख्यातवंतः तो है ऐसा महापुरुषों ने हमारे लिए व्याख्यान किया है तथा तो चन्य गाह अन्यह यानी असंभवाद असंभूति अव्याकृता अव्याकृत उपासना यानी असंभव माने असंभूति माने अव्यासना से उससे जो है यद उत्तम अंधम तमा प्रविशंति प्रकृति लय वह कौन है कि प्रकृति लय अंधम तमा प्रविशंति इसका जो है वह क्या तात्तर वहां प्रकृति लय की प्राप्ति होती है पौराणिक ही उच्य पौराणिक लोग प्रकृतिल फल अव्यापासना की मानते हैं इतव ये जो है वह हमने सुना है तो अन्य फल हो गया अव्याकृतोपासना का अन्य फल हो गया जातृत्पासना का क्या से सुना है धीराणाम वचनम उन ज्ञानी पुरुषों के वचन को सुना है ये नद व्यति चिड़े मैंने तो वकृत तो उपासना फलम व्याख्या तो अंत है जिन्होंने व्याकृत उपासना का ये फल है अव्याकृत उपासना का ये फल है ऐसा हम लोगों के लिए जो है उपदेश किया है अच्छा अब इसको ये भाष्य और लेने लें चौदह का तब आनंद एक साथ तीनों का आनंद एक, एक साथ नहीं नहीं अंधम तमा नहीं पुराण में तो आया प्रकृति लय प्रकृति लय फल अब प्रकृति लय इसी को कह दिया जो है अंधम तमा प्रदूषण जैसे सुशुक्ति में लय हो जाता है तो अंधकार तो वहां पर हई है अज्ञान अवस्था हई है इसलिए इसको ऐसा कह दिया यम अत समुच्चय जिसलिए ऐसा है इसलिए समुच्चय है इसका संभूति असंभूति उपासन युक्त संभूति असंभूति का समुच्चय कहना ठीक है एक पुरुषार्थ से संबंध एक पुरुष के प्रयोजन से दोनों का संबंध एक पुरुष का जो प्रयोजन है उसी से संबंध होने के कारण संभूतिम च विनाशम च सह विनाशीन मृत्यु तीर्थूत्या मृतमश्नुते यहाँ पर संगीता पाठ में तद विचक्षिरे संभूति तो वहां पर अवग्रह निकाल लेना यानी असंभूति क्या निकाल लेंगे असंभूति असंभूति मान अब्य अव्यकृतोपासन और विनाशम विनाश है अर्थ जिसका विनाश है स्वभाव जिसका किसका विनाश स्वभाव है कार्य का तो विनाशम से ले लेना कार्यों कार्योपाशन क्योंकि विनाश उसका नाम क्यों कहा विनाश इसलिए कहा कि कार्य का स्वभाव होता है विनाश उसको यद उभयम् सह वेद जो साधक इन दोनों की उपासना साथ साथ की जानी चाहिए करनी चाहिए ऐसा जानता, जान के उपासना करता उसको फल क्या होता है विनाशीन मृत्यु तीर्था संभूत असंभूत्या, असंभूत्या मृत तो कहते विनाश के द्वारा विनाश माने कार्य ब्रह्मोपासना के द्वारा मृत्यु माने रूपी मृत्यु ही इस जगत में मृत्यु है अरे किसी के धन नहीं है भूखे मर रहा तो फिर जो है जैसे मरी रहा भूखे मर रहा ऐश्वर्य अनैश्वर्य जो है जीवन में यह है मृत्यु जब कार्य कार्यो ब्रह्मोपासना वो करता है तो अनिमार्य सभी सिद्धि प्राप्त करके रूप मृत्यु को जो है जीत लेता है तो उसको तर जाता है उसके जीवन में कोई ऐश्वर्य की भावना नहीं रहती है अनैश्वर्य उसके जीवन में रही नहीं जाता है और संभूत्या असंभूत्यापासना के द्वारा अमृतत्म ये जो है सत्य से भूत प्रकृति लय रूप जो अमृतत्व जो है उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है सपा शून्य तथा संपन्न उस समय सत्य के साथ संपन्न हो जाता है ऐसा जो है वह प्रकृति लय रूपी जो अमृतत्व और सुसुप्ति में जो है सुख का भान तो स्वाभाविक हैगी तो उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है ये भाष्य अनुसार इसका अर्थ है और दूसरा अर्थ भी मैं बताऊंगा पहले भाष्य देख लीजिए कि संभूतिम च विनाशम उभयम् सह संभूति और विनाश दोनों को एक पुरुष से अनुष्ठेय जानता है विनाशीन माने विनाश किसका विनाशो धर्मो यश्य कार्यस्य जिस कर्म का धर्म है विनाश सौ तीन धर्मिना अभेदन उच्च धर्मी के साथ उसको आभेद करके कहते हैं यानी विनाशक है। कार्य कारण का अभेद जो है बहुत जगह अपने शास्त्र में प्रचलित रहता और ब्योहार में तो हमने देखा उत्तरकाशी में पहले की वो पहले थे ना वो जो है पहाड़ के लोग तो दूध दही में कोई उनको दूध कहते दही ले आएंगे दही कहते दूध ले उस कार्य कारण में उनको कोई अंतर मालूम नहीं होता उनको कह जो है वह कल दूध ले ना तो वह दही ले दही ले आना तो दूध ले तो वहां पर जामन आदि तो छोड़ते नहीं जो खेती होती है उसमें प्रतिदिन का दूध तो पहले थो थोड़ी थोड़ी थो थो थो गाय देती थी वहां से तो उसको उसी खेती में छोड़ते जाते छोड़ते जाते जब भर जाती तब उसके बाद मत खने लग कर ले। तो उनका दूध दही एक तो यहां पर देखे विनाश जो है वह क्या है विनाश धर्म है ए? धर्म के साथ धर्मी को जो है ले लिया तो धर्म के साथ धर्मी का अभेद जो है वह यहाँ पर कह दिया कार्य को ही विनाश कर दिया तद उपासने उस उपासना के द्वारा अनैश्वर्य अधि दोष जातम के मृत्यु अनैश्वर्य अधिजात जो, जो दोष है ये सब अनेश्वरी है। ये कोई ऐश्वर्य नहीं है ये सब अनेश्वरी है उस मृत्यु को करके हिरण निगर्भ उपासने हरिमा प्राप्ति फलम अब जो है वो संभूत मृत तीन तीन तीन अधर्म कामादि सनेृत्युम अची यहाँ तक देखिए उसका अर्थ किया उसके द्वारा जो है अनैश्वरिया मृत्यु का अतिक्रमण करके असंभूतिया मैने अव्यापासनिया अमृतम माने प्रकृति लक्षणम प्रकृतलयक्षण लय लक्षण रूप अमृत को प्राप्त करते हैं सम्भूति विनाशम चवर्णलोपेन निर्देशों द्रतव्य है वहाँ असंभूति ले लेना संभूति जहाँ है वहां पर असंभूति ले लेना प्रकृति फल ले ऐसा क्यों लेना क्योंकि प्रकृति ले जो है ये फल अनुरोध से वह ऐसा जो है अर्थ लेना और दूसरे लोग ऐसा भी मानते हैं कि संहिता पाठ में वहां पर स्वाभाविक रूप में निकाला जा सकता है उसमें वही संधि में लोप हो जाएगा इसी को कहा कि अवर्ण लोपिन निर्देशों निर्देशों द्रष्टव्य थोड़ा सा आनंद गिरी है उसको भी हम लोग कर ले चित्रा माया परमेश्वर से उपाधि परमेश्वर की उपाधि कौन है माया कार्य उत्पन्न करने में परमेश्वर की उपाधि क्या है माया पर माया जो है परमेश्वरा जी ने परमेश्वर सत्ता पर माया जो है वह है परमेश्वर सत्ता से अतिरिक्त जो है माया की सत्ता कोई है नहीं इसलिए चित तंत्रा माया परमेश्वर स्वीपाधी इसके लिए प्रमाण दिया माया तो प्रकृति विज्ञान मायनम तो महेश्वर माया वाला है जो है महेश्वर तो माया उसकी हो गई उसकी अचीर हो गई इत्यादि प्रसिद्धा, प्रसिद्धा उच्चते न ब्रह्म असंभूति शब्द से उस माया को लेना चितंत्र माया को लेना ब्रह्म को शुद्ध ब्रह्म को जो है असंभूति शब्द से नहीं लिया जाता क्योंकि तस्वीर निर्विकार से साक्षात प्रकृतित्व अनुपत्ति यज्ञ कहा जाता है कि जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ पर जो निर्विकार जो है शुद्ध ब्रह्म है वह किसी का प्रकृति नहीं बन सकता है जब ब्रह्म में हम कारणत्व का आरोप करते हैं माया को लेकर के शक्ति को लेकर के कभी ब्रह्म कारण बनता है नहीं तो कारण नहीं बनता है तो शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है इसलिए प्रकृति कौन है माया भास्कराभिमत स्तु परिणाम बाद, लेके निरस्त पर भास्कर ने जो है परिणामवाद मन चैतन्य का परिणाम मानते हैं चैतन्य का परिणाम मानते हैं जगत एक प्रकार का परिणाम शब्द मानते हैं और आप देखते हैं कि विवर्त के लिए बहुत जगह जो है ब्रह्म सूत्र में भी परिणाम शब्द का प्रयोग आता है और अर्थ वहाँ विवर्त ही करना पड़ता है इसी प्रकार वहाँ चैतन्य का जो है परिणाम क्या होगा क्योंकि चैतन्य तो एक तरह से उसका परिणाम क्या होगा तो विवर्ते बनेगा पर वो लोग परिणाम बाद वो जो परिणाम बाद जो है भास्करा भी मत है वो तत्वोक तो नाम के अपने ग्रंथ में मैंने उसका खंडन कर दिया है सांसारिक दुख अनुभव सांसारिक दुख अनुभव अभाव में जैसे जो है सांसारिक दुख का उभाव हो जाता है इसलिए सुसुक्ति के प्रति लोगों का जी है, है इसी प्रकार सांसारिक दुख अनुभव का अभाव से के समान प्रकृति लय भी पुरुषार्थ रूप में माना जा सकता है फलम चर्मोपासन व प्रकृति उपासना जैसे कर्मोपासना का फल है ऐसे यह। कर्मोपासना यही सबने पाठन है की कार्योपासना तो नहीं है किसी में न ठीक है कर्मोपासना का जैसे फल है ऐसे प्रकृति उपासना परमेश्वरी वो उसको ऐसा करके भेद रखना चाहिए कर्म का फल उपासना का फल जैसे मैंने कार्योपासना का फल परमेश्वर देता है ऐसे प्रकृति उपासना का भी फल किससे मिलेगा परमेश्वर से ही मिलेगा तो जगत पात प्रकृति फलदातृत्व उपास्य